मातृदर्शन मां शारदा की साधनाएँ अंतरंग योग योग के अंतरंग अंग धारणा ध्यान और समाधि है तथा इन तीनों को संयुक्त रूप से संयम कहा जाता है चित्त काग्रता की ये तीन सीढ़ियाँ एक ही प्रक्रिया के तीन अंग हैं मां शारदा नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातः काल तीन बजे उठकर ध्यान किया करती थी ध्यान सामान्यतः इतना गहरा होता था कि उन्हें बाह्य जगत की तथा अपनी देह तक की सूझ नहीं रहती थी एक दिन हवा के झोंके से उनके चेहरे का पटावरण हट गया था लेकिन उन्हें उसका पता ही न चला सिद्धावस्था पातंजल योग सूत्रों में अनेक प्रकार की योग सिद्धियों का वर्णन है प्रथम तो यम नेमादि बहिरंग योगांगों में प्रतिष्ठा के ही कुछ विशेष परिणाम होते हैं अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर योगी के सानिध्य में सभी प्राणी अपना बैर त्याग देते हैं एक बार जयराम बाटी के दक्षिणेश्वर आते समय दस्यु संकुल मार्ग में अकेले आते समय माँ का सामना एक क्रूर दस्यु से हो गया था लेकिन वह उन्हें देखते ही करुणा विगड़ित हो उन्हें अपनी बेटी मानने लगा था इस घटना की श्रद्धालु भक्तों ने भिन्न प्रकार की व्याख्या की है प्रेम करुणा एवं अहिंसा की प्रतिमूर्ति मां शारदा के सानिध्य में आकर दर्शियों अपनी क्रूरता त्याग दे तो योग की दृष्टि से यह स्वाभाविक ही है सत्य में प्रतिष्ठित होने पर योगी की वाक सिद्धि होती है अर्थात उसका वाक्य अमोघ हो जाता है माँ के दिवंगत छोटे भाई की विधवा पत्नी जो भक्तों में पगली मामी के नाम से परिचित थी मां के साथ ही रहती थी लेकिन मां पर आश्रित होते हुए भी मां को बहुत कष्ट देती थी एक दिन पागलपन की अति मात्र अवस्था में वह मां को जलती लकड़ी से मारने दौड़ी अचानक मां के मुंह से निकल पड़ा कि जिस हाथ से उसने लकड़ी उठाई है वह गल जाएगा सचमुच पगली मामी का वह ग्रस्त हो गल गया था अस्थि में प्रतिष्ठित होने पर सर्वरत्न उपलब्धि होती है माँ शारदा के जीवन में यह उस समय अक्षरश सत्य हुआ था जब दक्षिणात्र भ्रमण के समय रामनाड के राजा के आदेश पर राज्य का रत्न भंडार उनकी सेवा के लिए खोल दिया गया था इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद स्वामी ब्रह्मानंद आदि नर रत्न भी उनकी सेवा में सदा उपस्थित रहते थे ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा से वीर या तेज की प्राप्ति होती है उद्बोधन में मां शारदा के निवास स्थान के सामने मजदूरों की एक बस्ती में एक दिन एक मजदूर अपनी स्त्री को लात घूसों से बहुत बुरी तरह मार रहा था सामान्यतः लज्जाशील मृदभाषी मां से यह देखा न गया वे अपने भवन की पहली मंजिल से ही गरज कर इतना बोली अरे क्या उसको मार ही डालेगा इतना सुनना भर था कि मजदूर इस तरह शांत हो गया जैसे सांप पर धूल फेंक दी गई हो परिग्रह में प्रतिष्ठित होने पर पूर्वजन्म की स्मृति प्राप्त होती है रामेश्वर शिव दर्शन कर स्वयं का सीता सीतावतार स्मरण करना तथा यह कहना कि जैसा रखा था वैसा ही है इसका श्रेष्ठ दृष्टान्त है इन उपलब्धियों के अतिरिक्त माँ शारदा का जीवन अमनिक चमत्कारों से भरा है जिन्हें योगज सिद्धियाँ माना जा सकता है भक्तों के मन में उठ रहे विचारों को जानना तो प्रतिदिन की घटना थी इसी तरह वे शिष्यों के इष्ट एवं किस मंत्र से उन्हें दीक्षित करना चाहिए बड़ी सावधानी से जान जाया करती थी कौन भक्त कब आएगा कौन कहाँ कैसा है आदि जानकारी भी उन्हें ही हो जाती थी एक बार एक भक्त सिर पर एक मन का बोझाल उठाए आ रहा था लेकिन यह उसके लिए असही होता जा रहा था अचानक वह हल्का लगने लगा जयराम भाटी पहुँचने पर उसने देखा कि माँ शारदा का चेहरा लाल हो रहा है तथा वे पसीने से लथपथ हो गई हैं भक्त को यह समझने में देर न लगी कि माँ ने अपनी योग शक्ति द्वारा उसके बोझ को अपने सिर पर वहन किया था योगशास्त्र में अनेक प्रकार की समाधियों का वर्णन पाया जाता है जिनमें संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात या निर्बी समाधि मुख्य है देवी देवताओं के दर्शन सम्प्रज्ञात समाधि में होते हैं माँ शारदा को बहुत से देवी देवताओं के दर्शन हुए थे उन्हें नीलांबर मुखर्जी के भवन में निवास करते समय निर्विकल्प समाधि भी हुई थी उपरयुक्त विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि मां शारदा ने राजयोग के विभिन्न अंगों की किसी न किसी रूप में साधना अवश्य की थी तथा वे एक सिद्ध राजयोगी थी हम आगे देखेंगे कि वे एक ज्ञानी भक्त एवं कर्मी भी थी मां शारदा के जीवन में ज्ञान योग चारों योगों में ज्ञान योग को सर्वाधिक दुष्कर माना गया है क्योंकि यह शुष्क विचार मार्ग है तथा इसमें अधिकारी विचार भी बहुत किया जाता है ज्ञान योग या ज्ञान मार्ग का उत्तम अधिकारी बिरले मिलता है मां शारदा एक निरक्षरा सरल कोमल ग्रामीण महिला थी जिनके लिए लालटेन की बत्ती ठीक करना भी एक जटिल कार्य था क्या उन्होंने ज्ञान योग की साधना की थी या वह सहज ही उनके लिए संभव हुआ था अगर इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो यह हम सामान्य अनाधिकारियों के लिए बड़े आश्वासन का विषय होगा तब तो हम लोग भी किसी न किसी सीमा तक ज्ञान योग को अपने साधन जीवन का अंग बनाने का साहस कर सकते हैं अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान योग है क्या तथा इसका लक्ष्य क्या है विचार द्वारा यह जानना कि मैं कौन हूँ जगत का स्वरूप क्या है तथा ब्रह्म क्या है तदनंतर विचार द्वारा ही शुद्ध आत्मा और ब्रह्म का एकत्व स्थापित करना ब्रह्म सत्यम जगत् मिथ्या जीवो ब्रह्म पर वेदांत के इस अंतिम निर्णय को विचार द्वारा समझना और धारण करना ज्ञान योग का लक्ष्य है लेकिन इसके लिए साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी का होना आवश्यक है विवेक वैराग्य मुख्यत्व तथा सठ संपत्ति अर्थात समदम धम उपरती श्रद्धा और समाधान ये गुण साधन चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं मां महाशारदा के जीवन तथा तो चरित्र का अध्ययन एवं अनुध्यान करने पर हम पाएंगे कि वे उपर्युक्त साधन चतुष्टय सम्पन्न एक उत्तम अधिकारी थे साधन चतुष्टय स्वयं श्री रामकृष्ण ने महाशारदा को नित्यानित्य वस्तु विवेक का पाठ पढ़ाया था जब उन्होंने श्री रामकृष्ण के सम्मुख संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट की थी तब श्री रामकृष्ण ने उन्हें पुत्रादि की अनित्यता का उपदेश दिया था स्वयं माँ ने अपने आमाशय रोग से जर्जरित कंकाल संदेह की छाया सरोवर के जल में देखकर उसके नश्वरत तथा असुचित्व का विचार कर अपने मन से देहाशक्ति का त्याग किया था माँ वैराग्य सम्पन्न भी थी श्री रामकृष्ण के यह पूछने पर कि क्या वे उन्हें संसार में खींचना चाहती है माँ ने अपने एक काल और परकाल के भोगों से पूर्ण विरक्त चरित्र का परिचय देकर केवल श्री रामकृष्ण से उनकी सेवा का ही अधिकार मांगा था सांसारिक भोग नहीं अच्छी भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति पर वे इसलिए प्रसन्न होती थी कि उनसे भक्तों की सेवा हो सकेगी इसमें उसकी स्वयं की भोग इच्छा कारण नहीं थी मां शारदा ने मुक्षित्व या मुक्ति की इच्छा का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता लेकिन उनकी तीव्र आध्यात्मिक पिपासा से दृष्टांत अवश्य मिलते हैं एक बार उन्होंने भाव दर्शन समाधि आदि प्राप्त करने की अपनी इच्छा को श्री कृष्ण से कहलवाया भी था श्री कृष्ण के प्रति उनके तीव्र आकर्षण जिसके कारण वे अनेक कष्ट सह पैदल अपने गाँव से श्री रामकृष्ण के निकट आई थी को भी उनकी तीव्र आध्यात्मिक पिपासा का दृष्टांत माना जा सकता है क्योंकि श्री रामकृष्ण केवल उनके पति ही नहीं थे वे उनके इष्ट देवता भी थे माँ शारदा भी श्री रामकृष्ण को पति के रूप में नहीं देखती थी सामान्यतः प्रारंभ में आध्यात्मिक लक्ष्य की हमारे मन में स्पष्ट धारणा नहीं होती ऐसे में किसी संत महापुरुष के प्रति तीब्र आकर्षण का अनुभव करना आध्यात्मिक विपासा का लक्षण माना जा सकता है मां शारदा के जीवन में सम अर्थात मन का संयम दम अर्थात इंद्रियों का संयम उपरति अर्थात बाह्य विषयों से मन की उपरामता तथा तितिक्षा अर्थात कष्ट सहिष्णुता तो श्री रामकृष्ण की सेवा करते दक्षिणेश्वर के सकरे नौबत खाने में अनेक कष्ट सहित निवास करते हुए ही सद गए थे छठ संपत्ति के अन्य दो गुण गुरु व शास्त्र वाक्य में श्रद्धा भी माँ में विद्यमान थे श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक निर्देश ही नहीं उन्होंने उनके लौकिक निर्देश तक का सारे जीवन अक्षरश पालन किया था समाधान या चित्त की एकाग्रता का उल्लेख राजयोग के प्रसंग में किया जा चुका है